वह तो जनमत की गति देखकर ही अपनी कार्यप्रणाली निश्चित करती है अपनी समस्याओं को हल कर लेने वाला एक कल्याणकारी एक कल्याणकारी और प्रबल लोकमत स्थापित करने में समय लगता है काफ़ी लंबा समय लगता है और इस बीच हमें प्रतीक्षा करनी होगी अतएव सामाजिक सुधार की संपूर्ण समस्या यह रूप लेती है कहाँ हैं वे लोग जो सुधार चाहते हैं पहले उन्हें तैयार करो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 भी कोई सरल नहीं है अत शीघ्र करने की आवश्यकता नहीं यह समस्या तो गत कई शताब्दियों से हमारे देश के महापुरुषों को ज्ञात थी